जी सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी ने और, वाचन नेमी का है आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे टकरा रहे थे गले मिल रहे थे जैसे सूर मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो कभी छाया हो जाती थी कभी तेज धूप चमक उठती थी बरसात के दिन थे उमस हो रही थी हवा बंद हो गई थी गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेड़ बांध रहे थे नंगे बदन पसीने में तर कछनी कैसे हुए सबके सब फावड़े से मिट्टी खोदकर कर मेड़ पर रखते जाते थे पानी में मिट्टी नरम हो गई थी गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा अब तो हाथ नहीं चलता भाई गोला भी छूट गया होगा चबे ना कर ले नेउर ने हंसकर कहा यह मेढ तो पूरी कर लो फिर चबे न कर लेना मैं तो तुमसे पहले आया दोनों ने सिर पर झुआ उठाते हुए कहा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 तुमसे तंबाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेउर दादा यहां तो चाहे रोटी न मिले लेकिन तंबाकू के बिना नहीं रहा जाता नेउर अपने काम में मग्न था नवयुवकों की बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी दीना ने उसे बातों में लगाने की कोशिश करते हुए कहा तू तो यहां से जाकर रोटी बनाओगे दादा बुधिया कुछ नहीं करती हमसे तो दादा ऐसी महेरिया से एक दिन ना पटे नेहूर के पिच खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हाथ किस्मत रेखा चमक उठी जिसने उसकी क्रूपता को भी सुंदर बना दिया बोला जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं गोबर ने कहा तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है नहीं तो काम क्यों ना करती मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है तुम बूढ़े हो गए लेकिन वो तो अब भी जवान बनी है दीना ने कहा जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी सिंदूर, टीका काजल मेहंदी में तो उसका मन बसता है बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता तुम गऊ हो इससे निभाह हो जाता है नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती होती गोबर ने कहा मुझे तो उसके बनाव श्रृंगार पर गुस्सा आता है काम कुछ ना करेगी पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए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 यहां से जाकर रोटी बनाऊंगा पानी लाऊंगा तब दो कौर खाएगी नहीं तो मुझे क्या था तुम्हारी तरह चार फांकी मारकर एक लोटा पानी पी लेता जब से बिटिया मर गई तब से तो वो और भी सुस्त हो गई ये बड़ा भारी धक्का लगा मां की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा पहले तो कभी कभी डांट भी देता था अब किस मुंह से डांटू दीना ने कहा तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे अभी गूलर कौन पकी है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 तो क्यों काम के पीछे मरते हो नेउर का नंतकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंद भी तो नहीं थी कितना स्नेह है और किसे उसके आराम की उसके जीने मरने की चिंता है फिर वो क्यों ना अपनी बुधिया के लिए मरे बोला तो उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुधिया सच अच्छा रहने दो ये चापलू हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतना हाई हाई करते हो गज भर की छाती लिए स्नान करने चला गया लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई आलू चूल्हे में डाल दिए उनका भूरता बनाया फिर बुधिया और वो दोनों साथ बैठे बुधिया ने कहा मेरी जात से तुम्हें कोई सुख ना मिला पड़े पड़े खाती हूं और तुम्हें तंग करती हूं इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते ने कहा भगवान आएंगे तो मैं कहूंगा पहले मुझे ले चलो तभी सुनी झोपड़ी में कौन रहेगा बुधिया बोली तुम ना रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी ये सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है मैंने कोई बड़ा पुन किया था कि तुम्हें पाया किसी और के साथ मेरा भला क्या निभा होता ऐसे मीठे संतोष के लिए ने क्या नहीं कर डालना चाहता था आल लोभिन स्वार्थिन बुधिया अपनी जीव पर केवल मिठास रखकर ने नचाती रहती थी जैसे कोई शिकारी कटिये में चारा लगाकर मछली को खिलाता है पहले कौन मरे इस विषय पर आज ये पहली ही बार बात जीत हुई थी इसके पहले भी कितनी ही बार ये प्रश्न उठा और यों ही छोड़ दिया गया था लेकिन ना जाने क्यों ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा उसके पीछे भी बुध जब तक रहे आराम से रहे किसी के सामने हाथ ना फैलाए इसलिए वो काम करता रहता था जिससे हाथ में चार पैसे जमा हो जाएं, कठिन से कठिन काम जिसे कोई ना कर सके नेउर करता दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेटता या खेती की रखवाली करता लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वो भी निकलता जाता था बुधिया के बगैर ये जीवन नहीं इसकी कल्पना ही न कर सकता था लेकिन आज की बातों ने नेउर को सशंक कर दिया जल में एक बूंद रंग की भांति थी ये शंका उनके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी गांव में नेउर को काम की कमी न थी पर मजदूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी इस मंदी में वो मजदूरी भी नहीं रह गई थी एक एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते निकले और नेहूर के घर के सामने ही पीपल की छाह में उनकी धूनी जल गई गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा बापजी का सेवा सत्कर करने के लिए सभी जमा हो गए कहीं से लकड़ी आ गई कहीं से बिछाने का कंबल, कहीं से आटा दाल के पास क्या था बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली चरास आ गई दम लगने लगा दो तीन दिन में बाबा जी की, की कीर्ति फैलने लगी वो आत्मदर्शी है भूत भविष्य सब बता देते हैं लोग तो छू नहीं गया पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं आठ पेहर में एक दो रोटियां खा ली लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है कितनी मीठी वाणी है सरल हृदय न्यूर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा सारा दुख दलित मिट जाएगा भक्त एक एक करके चले गए थे खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी केवल ने बाबा जी के पांव दबा रहा था बाबा जी ने कहा बच्चा संसार माया है इसमें क्यों फंसे हो ने नतमस्तक होकर कहा अज्ञानी हूं महाराज क्या करूं स्त्री है उसे किस पर छोड़ तू समझता है तो स्त्री का पालन करता है और कौन सहारा है उसका बाबा जी ईश्वर कुछ नहीं है तू ही सब कुछ है नेुर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया तू इतना अभिमानी हो गया है तेरा इतना दिमाग मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुधिया कर सब कुछ हूं प्रभु जो सारे संसार का पालन करते हैं तो उनके काम में दखल देने का दावा करता है उसके सरल ग्रामीण हृदय में आस्था की एक ध्वनि इसी उठकर उसे धिक्कारने लगी बोला अज्ञानी हूं महाराज इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कह सका आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे बाबा जी ने तेजस्वीता से कहा देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार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 तो कौड़ी हो जाएगा अब जा सो जा हाँ, इतना और सुन ले इसकी चर्चा किसी से मत करना घरवाली से भी नहीं ने और घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है रात भर उसे नींद नहीं आई सवेरे उसने कई आदमियों से दो दो चार चार रुपए उधार लेकर पचास रुपए जोड़े लोग उसका विश्वास करते थे कभी किसी का एक पैसा भी ना दबाता था वादे का पक्का नियत का साफ रुपए मिलने में दिक्कत ना हुई पचास रुपए उसके पास थे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 रमती साधुओं का क्या ठिकाना आज यहां कल वहां एक जगह रहे तो साधु कैसे लोगों से हेलमेल हो जाए बंधन में पड़ जाए सिद्ध थे लोभ तो भी नहीं गया ने कहा है उस पर बड़ी दया करते थे उससे कह गए होंगे नेहूर की तलाश होने लगी कहीं पता नहीं इतने में बुधिया ने पुकारती इतने में बुधिया ने पुकारती हुई घर में से निकली फिर कोलाहल मच गया बुधिया रोती थी और नेहूर को गालियां देती थी नेहरूर खेतों की म्याों से बेतहाशा भागता चला जाता था, बेतहां को देने को कहा था दूसरा बोला हमसे भी दो रुपए आज ही के वादे पर लिए थे बुधिया रोई ने तलाश होने लगी कहीं पता नहीं इतने में बुधिया नेहर को पुकारती हुई घर में से निकली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 काले तवे का सा रंग देह गठी हुई ये है गई साधु को धोखा दे रहा है वही सरल निष्कपट जिसने कभी माल की की ओर आंखें नहीं जो पसीने की रोटी खाकर था घर की गांव की और बुधिया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वो अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंता और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा वो जीवन कितना सुखमय था जितने थे सब अपने थे सभी याद करते थे सहानुभूति रखते थे दिन भर की मजदूरी थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुधिया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी वो सारी मेहनत सारी थकावट जैसे उस मिठास में सन कर और मीठी हो जाती थी हाय वे फिर कब आएंगे ना जाने बुधिया कैसी रहती होगी कौन उसे पान की तरह फेरेगा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 ऐसा क्या मुश्किल है हां उनकी दया चाहिए एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कह सुनाई न्योर को जिस शिकार की टोह थी वो आज मिलता हुआ जान पड़ा गंभीर भाव से बोला बेटी न मैं सिद्ध हूं न महात्मा न मैं संसार के झमेले में पड़ता हूं पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है भगवान ने चाह तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा युवती ने कहा आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है नेुर ने कहा भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा युवती ने पुनः बोला इस अभाग्नि की डोंगी आप ही पार लगा सकते हैं भगवान पर भरोसा रखो मेरे भगवान तो आप ही हो ने, ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा लेकिन बेटी उसके काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं कर दूंगा पर सब कुछ भगवान के हाथ में है मैं माया को हाथ से नहीं छूता लेकिन तेरा दुख देखा नहीं जाता उसी रात को युवती ने अपने सोने की गहनों की पिटारी लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पिटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा उनकी आंखें झपक गई ये सारी माया उनकी है वो उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है मुझे अंगीकार कीजिए कुछ भी तो करना नहीं है केवल पिटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है प्रातः काल वो आएगी उस वक्त वो उतनी दूर होंगे जहां तक उनकी टांगे ले जाएंगी ऐसा आशातीत स्वभाग जब ये रुपयों से भरी थैलियां लिए गांव में पहुंचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे ओह इससे बड़े आनंद की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता वो पिटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता है कुछ नहीं पर उसके लिए असूझ है असाध्य है वो उस पिटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता हाथों पर उसका कोई बस नहीं जाने दो हाथ जुबान से तो कह सकता है इतना कहने में कौन सी दुनिया उलट जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे जुबान कट तो न जाएगी मगर अब उसे मालूम होता है कि जुबान पर भी उसका काबू नहीं है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 उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। किसी जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखेट प्रिय है लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं उसने रोते हुए कहा बेटी पिटारी को उठा ले जाओ मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा चांद नदी के उस पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था ने और धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया भूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो घर से निकला ही कैसे थोड़े से उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था मानो वो बेड़ियों से मुक्त हो गया हो कोई बहुत बड़ी विजय की हो आठवें दिन नेहूर अपने गाँव पहुंच गया लड़कों ने दौड़कर उछल कूद उसकी लकड़ी उसके हाथ से छीन कर, उसका स्वागत किया एक लड़के ने कहा काकी तो मर गई दादा के पांव जैसे बंध गए मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए, दीन आंखों में चमक उठा कुछ बोला नहीं कुछ पूछा भी नहीं पल भर जैसे निसंग खड़ा रह गया फिर किसी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग गई थी झोपड़ी खुली पड़ी थी बुधिया की चारपाई जहां की तहा थी उसकी चिलम और नारियल जो क्यों त्यों धरे हुए थे एक कोने में दो चार मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे लड़के बाहर ही खड़े रह गए झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं? वहां बुधिया बैठी है गांव में भगदड़ मच गई दादा आ गए झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई प्रश्नों का तांता बंध गया तुम इतने दिन कहा थे दादा तुम्हारे जाने के बाद तीसरे दिन काकी चल बसी रात दिन तुम्हें गालियां दे थी मरते मरते तुम्हें कोस ही रही थी तीसरे दिन आए तुम्हरी तो पड़ी थी तुम इतने दिन कहां रहे नेउर ने कोई जवाब न दिया केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा मन उसकी वाणी हर ली गई उस दिन से किसी ने उसे बोलते रोते या हंसते नहीं देखा गांव से आध मील पर पक्की सड़क है अच्छी आमद रफ्त है नेउर बड़े सवेरे जाकर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है किसी से कुछ मांगता नहीं पर राहगीर कुछ ना कुछ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 सारा गांव भाग गया नेहर ने अपनी झोपड़ी न छोड़ी जब होली आई सबने आई। ने खुशियां मनाई नेहर अपनी झोपड़ी से निकला और आज भी उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है निश्चेष्ट निर्जीव